श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ एक छब्बीस अक्टूबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण महिमाचरण से फिर सेजो बाबू के साथ देवेंद्र बाबू से मिलने गया था सेजु बाबू से मैंने कहा सुना है देवेंद्र ठाकुर रविन्द्र के पिता ईश्वर की चिंता करता है उसे देखने की मेरी इच्छा होती है सेजु बाबू ने कहा अच्छा बाबा मैं तुम्हें ले जाऊंगा। हम दोनों हिंदू कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे मेरे साथ बड़ी घनिष्ठता है सेजू बाबू ने सेजू बाबू से उनकी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई सेजू बाबू को देखकर देवेंद्र ने कहा तुम्हारा शरीर कुछ बदल गया है तुम्हारे कुछ टोन निकल आई है सेजू बाबू ने मेरी बात कही उन्होंने कहा ये तुम्हें देखने के लिए आए हैं ये ईश्वर के लिए पागल हो रहे हैं लक्षण देखने के लिए मैंने देवेंद्र से कहा देखें जी तुम्हारा देह देवेंद्र ने देह से कुर्ता उतार डाला मैंने देखा गोरा रंग जिस पर सेंदूर सा लगाया हुआ तब देवेंद्र के बाल नहीं पके थे पहले पहल मैंने उससे कुछ अभिमान देखा था होना भी चाहिए इतना ऐश्वर्य है विद्या है मान है अभिमान देखकर कर शेजो बाबू से मैंने पूछा अच्छा अभिमान ज्ञान से होता है या अज्ञान से जिसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसे क्या मैं पंडित हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं धनी हूँ इस तरह का अभिमान हो सकता है देवेंद्र के साथ बातचीत करते हुए एकाएक मेरी एक, वही अवस्था हो गई उस अवस्था के होने पर कौन आदमी कैसा है यह मैं स्पष्ट देखता हूँ मेरे भीतर से हँसी उमड़ पड़ी जब यह अवस्था होती है तब पंडित पंडित सब दिन के से जान पड़ते हैं जब देखता हूँ पंडित में विवेक और वैराग्य नहीं है तब वे सब घास फूस जैसे जान पड़ते हैं तब यही दिखता है कि गीद बहुत ऊँचे उड़ रहा है परंतु उसकी नज़र नीचे मरघट पर ही लगी हुई है देखा योग और भोग दोनों हैं छोटे छोटे बहुत से लड़के थे डॉक्टर आया हुआ था इसी से सिद्ध है कि इतना ज्ञानी तो है परंतु संसार में रहना पड़ता है मैंने कहा तुम कलिकाल के जनक हो जनक इधर उधर दोनों ओर रहकर दूध का कटोरा खाली किया करते थे मैंने सुना था तुम संसार में रहकर भी ईश्वर पर मन लगाए हुए हो इसीलिए तुम्हें देखने आया हूँ मुझे कुछ ईश्वर की बातें सुनाओ तब वेद से कुछ अंश उसने सुनाए कहा यह संसार एक दीपक के पेड़ के समान है और प्रत्येक जीव इस पेड़ का एक एक दीपक है मैं जब यहाँ ध्यान करता था तब बिल्कुल इसी तरह देखता था देवेंद्र की बात से मेल हुआ देखकर मैंने सोचा तब तो यह बहुत बड़ा आदमी है मैंने उसे व्याख्या करने के लिए कहा उसने कहा इस संसार को पहले कौन जानता था ईश्वर ने अपनी महिमा को प्रकाशित कर दिखाने के उद्देश्य से मनुष्य की सृष्टि की पेड़ के उजाले के न रहने पर अंधेरा हो जाता है पेड़ भी नहीं दिख सकता बहुत कुछ बातें होने के बाद देवेंद्र ने खुश होकर कहा आपको उत्सव में आना होगा मैंने कहा वह ईश्वर की इच्छा मेरी यह अवस्था तो देख ही रहे हो वे कभी किसी भाव में रखते हैं कभी किसी भाव में देवेंद्र ने कहा नहीं आना ही होगा परंतु धोती और चद्दर ये दोनों कपड़े आप जरूर पहने हुए हो, आपको उलूल जुलूल देखकर अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा मैंने कहा यह मुझसे न होगा मैं बाबू न बन सकूंगा। देवेंद्र और सेजो बाबू हंसने लगे उसके दूसरे ही दिन सेजो बाबू के पास देवेंद्र की चिट्ठी आई मुझे उससे देखने के लिए जाने से उन्होंने रोका था लिखा था देह पर एक चद्दर भी न रहेगी तो असभ्यता होगी सब हंसते हैं महिमा से एक और है कप्तान संसारी तो है परंतु बड़ा भक्त है तुम उससे मिलना कप्तान को वेद वेदांत गीता भागवत यह सब कंठाग्र याद है तुम बातचीत करके देखना बड़ी भक्ति है मैं वराहनगर की राह से जा रहा था वह मेरे ऊपर छाता लगाता था अपने घर ले जाकर बड़ी खातिर की पंखा झलता था पैर दबाता था और कितने ही तरह की तरकारियाँ बनाकर खिलाता था मैं एक दिन उसके यहाँ पाखाने में बेहोश हो गया वह इतना आचारी तो है परंतु पाखाने के भीतर मेरे पास जाकर मेरे पैर फैला मुझे बैठा दिया इतना आचारी है परंतु घृणा नहीं कि कप्तान के पल्ले बड़ा खर्च है उसके भाई बनारस में रहते हैं उन्हें खर्च देना पड़ता है उसकी बीबी पहले बड़ी कंजूस थी अब इतनी पलट गई है कि खर्च संभाल नहीं सकती कप्तान की स्त्री ने मुझसे कहा इन्हें संसार अच्छा नहीं लगता इसलिए एक बार इन्होंने कहा था कि संसार छोड़ दूंगा हाँ वह ऐसा बराबर कहा करता है उसका वंश ही भक्त है उसका बाप लड़ाई में जाया करता था मैंने सुना है लड़ाई के समय वह एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से तलवार चलाता था बड़ा आचारी आदमी है मैं केशव सेन के पास जाता था इसीलिए इधर महीने भर से नहीं आया कहता है केशव सेन के आचार केशव चंद सेन के आचार भ्रष्ट हैं अंग्रेजों के साथ भोजन करता है उसने दूसरी जाति में अपनी लड़की का विवाह किया है उसकी कोई जाति नहीं है मैंने कहा मुझे उन सब बातों से क्या काम केशवसेन ईश्वर का नाम लेता है इसलिए मैं उसे देखने जाया करता हूँ ईश्वर की बातें सुनने के लिए वहाँ जाता हूँ मैं बेर खाता हूँ कांटों से मुझे क्या काम फिर भी मुझे कप्तान ने न छोड़ा कहा तुम केशवसेन के यहाँ क्यों जाते हो तब मैंने कुछ चिढ़ कहा मैं रुपयों के लिए तो जाता नहीं मैं ईश्वर का नाम सुनने के लिए जाया करता हूँ और तुम लाड साहब के यहाँ कैसे जाया करते हो मिलेक्ष हैं उनके साथ कैसे रहते हो यह सब कहने के बाद कहीं वह रुका परंतु उसमें बड़ी भक्ति है जब पूजा करता है तब कपूर की आरती करता है और पूजा करते हुए आसन पर बैठ कर तो पाठ करता है तब वह एक दूसरा ही आदमी रहता है मानवत्तन में हो जाता है